षष्ठ श्वेता स्वभाव मिलोकेदम भ्राम्य ते ब्रह्मचक्र कितने ही बुद्धिमान लोग स्वभाव को जगत का कारण बताते हैं उसी प्रकार कुछ दूसरे लोग काल को जगत का कारण बताते हैं वास्तव में वे लोग मोहग्रस्त हैं अतः वास्तविक कारण को नहीं जानते वास्तव में तो यह परमदेव परमेश्वर की समस्त ही कि समस्त जगत में फैली हुई महिमा है जिसके द्वारा वह ब्रह्मचक्र घुमाया जाता है ये नाम यह येनामृत नृत्यदि सर्व यलो गुणसर्विद्य तेनाषि कर्म विवर्तते पृथ्व पृथ्व्यप्तेजो निलखाचि जिस परमेश्वर की यह संपूर्ण जगत सदा व्याप्त है जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर निश्चय ही काल का भी महाकाल सर्वगुण संपन्न और सबको जानने वाला है उससे ही शासित हुआ यह जगत रूप कर्म विभिन्न प्रकार से यथा योग्य चल रहा है और ये पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश भी उसी के द्वारा शासित होते हैं इस प्रकार चिंतन करना चाहिए तत्कर्म कृत निवर्त भूय ततस्य समेत्य योगम एकेन तालेन परमात्म ने उस जड़ तत्व की रचना रूप कर्म को करके उसका निरीक्षण कर फिर चेतन तत्व का जड़ तत्व से संयोग कराके अथवा यो समझिए एक अविद्या से दो पुष्प और पाप रूप कर्मों से तीन गुणों से और आठ प्रकृतियों के साथ काल के साथ तथा आत्म संबंधी सूक्ष्म गुणों के साथ भी इस जीव का संबंध कराके इस जगत की रचना की है संबंध इस रहस्य को समझकर साधक को क्या करना चाहिए इस जिज्ञासा पर कहा जाता है आरभ्यकर्मा गुणाव भावाश्च सवान्जय तेतकर्मनाश कर्म क्षेत्र जो बाध साधक सत्वादि गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके उनको तथा समस्त भावों को परमात्मा में लगा देता है उसी के समर्पण उसी के समर्पण कर देता है उसके इस समर्पण से उन कर्मों का अभाव हो जाने पर उस साधक के पूर्व संचित कर्म समुदाय का भी सर्वथा नाश हो जाता है इस प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पर वह साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है क्योंकि वह जीवात्मा वास्तव में समस्त जड़ समुदाय से भिन्न चेतन है संबंध कर्म योग का वर्णन करके अब उपासना रूप दूसरा साधन बताया जाता है आदिशंत हेतु परस्त काला तम विश्व रूपम भवूत मिड्यम उपास सचित्तस्तमुपास्य पर्वम व आदिकारण परमात्मा तीनों कालों से सर्वथा अतीत एवं कला रहित होने पर भी प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में कारणों का भी कारण देखा गया है अपने अंतकरण में स्थित उस सर्वरूप एवं जगत रूप में प्रकट स्तुति करने योग्य पुराण पुरुष परम देव परमेश्वर की उपासना करके उसे प्राप्त करना चाहिए संबंध अब ज्ञान योग रूप तीसरा साधन बताया जाता है सवृक्ष काला कृतभि परस्मा प्रपंच परिवर्तित धर्म पापनुदम भगेषम ज्ञावात्मस्थम अमृतम धाव जिससे यह प्रपंच संसार निरंतर चलता रहता है वह परमात्मा संसार वृक्ष काल और आकृति आदि से सर्वथा अतीत एवं भिन्न है उस धर्म की वृद्धि करने वाले पाप का नाश करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति तथा समस्त जगत के आधारभूत परमात्मा को अपने हृदय में स्थित जानकर साधक अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है संबंध पहले अध्याय में जिनका वर्णन आया है वे ध्यान के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष करने वाले महात्मा कहते हैं तमेश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवता देवतम् चम पति पती परम पर भुवनेश उस ईश्वरों के भी परम महेश्वर सम्पूर्ण देवताओं के भी परम देवता पतियों के भी परम पति तथा समस्त ब्रह्मांड के स्वामी एवं स्तुति करने योग्य उस प्रकाशस्व रूप परमात्मा को हम लोग सबसे परे जानते हैं न त्यम करण च न तमस्याभ्य दृश्य से पर शक्तिर्विविध्य सूएते ज्ञान बल क्रिया उसके शरीर रूप कार्य और अंतःकरण तथा इंद्रिय रूप करण नहीं है उससे बड़ा और उसके समान भी दूसरा नहीं दिखता तथा इस परमेश्वर के ज्ञान बल और क्रिया क्रियारूप स्वाभाविक शक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है न तश्चिपतिरस्तलोके तस्ंगम सकार कचाधि जगत में कोई भी उस परमात्मा का स्वामी नहीं है उसका शासक भी नहीं है और उसका चिन्ह विशेष भी नहीं है वह सबका परम कारण तथा समस्त कारण के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है कोई भी न तो इसका जनक है और न स्वामी ही है यंत नाभव तंत्र भी प्रधान जय स्वभाव देव एक समावनोत सानो दला ब्रह्मा प्य तंतुओं द्वारा मकड़ी की भांति जिस एक देव परमात्मा ने अपनी स्वरूप भूत मुख्य शक्ति से उत्पन्न अनंत कार्यों द्वारा स्वभाव से ही अपने को आच्छादित कर रखा है वह परमेश्वर हम लोगों को अपने पर ब्रह्म रूप में आश्रय दे एक देव सर्वभूते सुगूढ़व्यापी सर्वभूता कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास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 एक वशी निष्क्रिया बहूनाय करोती तम आत्मस्थम ये नुपश्य धीरा तुख शाश्वत नेतरेशा जो अकेला ही बहुत वास्तव में अक्रिय जीवों का शासक है और एक प्रति रूप बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देता है उस हृदय स्थित परमेश्वर को जो धीर पुरुष निरंतर देखते रहते हैं उन्हीं को सदा रहने वाला परमानंद प्राप्त होता है दूसरे को नहीं नित्यो नित्याम चेतनचेतना एक बहूनाति काम तत्कारण सांख्य योग्यम ज्ञावादेव मुच्य सर्वपाशेह जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत से नित्य चेतन आत्माओं के कर्मफल भोगों का विधान करता है उस ज्ञान योग से और कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप परम देव परमात्मा को जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है न त्र सूर्यो भाति न चंद्रता भाति कुत तमेवती वहाँ न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है न चंद्रमा और तारागण का समुदाय ही और न ये बिजलियाँ ही वहाँ प्रकाशित हो सकती है फिर लौकिक अग्नि तो कैसे प्रकाशित हो सकता है क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर ही उसी के प्रकाश से बतलाए हुए सूर्य आदि सब उसके पीछे प्रकाशित होते हैं उसके प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है एको हंसो भुवन स एवाग्निविष्ट तबेव विदिरा मृत्युमेती नान्यपन्था विद्यनाय इस ब्रह्मांड के बीच में जो एक प्रकाश प्रकाशस्वरूप परमात्मा परिपूर्ण है वही जल में स्थित अग्नि हैं उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु रूप संसार समुद्र से सर्वथा पाप हो जाता है दिव्य परम धाम की प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है संबंध जिनको जानने से जन्म मरण से छूटने की बात कही गई है वे परमेश्वर कैसे हैं इस जिज्ञासा पर उनके स्वरूप का वर्णन किया जाता है स विश्वकृत विश्वविदात्मजोरे काल लो गुणी सर्विद्य प्रधान क्षेत्रपतिर्गुणेश मोक्ष बंध हेतु तो। वह स्वरूप परमात्मा सर्वश्रेष्ठा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्राकट्य का हेतु काल का भी महाकाल संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न और सबको जानने वाला है जो प्रकृति और जीवात्मा का स्वामी समस्त गुणों का शासक तथा जन्म मृत्यु रूप संसार में बांधने स्थित रखने और से मुक्त करने वाला निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम अमृत से परम सेतु दग्धेन्धन निवारण कलाओं से रहित क्रिया रहित, सर्वथा शांत निर्दोष निर्मल अमृत के परम रूप तथा जले हुए ईंधन से युक्त अग्नि की भांति निर्मल ज्योति ज्योतिषरूप उस परमात्मा का मैं चिंतन करता हूँ संबंध पहले जो यह बात कही गई थी कि संसार बंधन से छूटने के लिए उन परमात्मा को जान लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है उसी को दृढ़ किया जाता है यदा चर्मवदाका काशम तदा मानवादा देव तदा देविज्ञा दुख शांतो भविष्य जब मनुष्यगण आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकेंगे तब उन परम देव परमात्मा को बिना जाने भी दुख समुदाय का अंत हो सकेगा तप प्रभाव प्रसादाच ब्र श्वेता अत्याश्रमेभ्य परम पवित्रम प्रोवाच सम्य संगजेष यह प्रसिद्ध है कि श्वेताशुतर नाम कृषि तप के प्रभाव से और परमदेव परमेश्वर की कृपा से ब्रह्म को जान सका तथा उसने ऋषि समुदाय से सेवित परम पवित्र इस ब्रह्म तत्व का आश्रम के अभिमान से अतीत अधिकारियों को पूर्ण रूप से उपदेश किया था वेदांते परमं गुष्यम पुराकल्पे प्रचोदित ना प्रशांताय दान्त्यम ना पुत्राया शिष्याय वा पुनः यह परम गुह रहस्यमय ज्ञान पूर्वकल्प में वेद के अंतिम भाग उपनिषद में भली भांति वर्णित हुआ था जिसका अंतकरण सर्वथा शांत न हो गया हो ऐसे मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए जो अपना पुत्र न हो अथवा जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए ये परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु तस्कथा से था प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः जिसकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में है उसी प्रकार गुरु में भी है उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्य में अर्थ प्रकाशित होते हैं उसी महात्मा के हृदय में प्रकाशित होते हैं षष्ठध्याय समाप्त कृष्ण यजुर्वेदी श्वेता स्वतरूप निष्समाप्त शांति पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुन सहवीर तेजस्वीनावधीतमस्तुम विदिषा वह ही ओ शाति शांति हरि ओ